हा हा हा हा हा ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला हालाम तुम तुम तुम जियो हजारों साल साल के दिनों पचास हजार तुम तुम जियो हजारों साल साल के दिन पचास हजार तुम जियो हजारों साल साल के दिन पचास हजार सूरज रोज आता रहे रोज गाता रहे लेके किरणों के, के मिल पल कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज जब मैं आपके सामने आ रहा हूं तो तारीख है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के साथ में एक और दिन मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और वो है 8 दिसंबर अब सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको तारीखें क्यों याद दिला रहा हूं साहब ये तारीखें इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि ये मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से दो दिन हैं। मेरी जिंदगी में इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन शायद ही कोई और होंगे मैं ऐसा कहूं तो कुछ लोग तो नाराज हो सकते हैं मुझसे मगर ज्यादा नहीं होंगे 8 दिसंबर को मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है और पांच दिसंबर को छोटी बेटी का आप लोगों की शुभकामनाएं मैं डेफिनेटली उन तक पहुंचा दूंगा अब मैं इन दोनों दिनों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि अब यह तो बातें ही ऐसी शुरू हो गई कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस तरह के दिन इस तरह की तारीखें जो हमारी जिंदगी में माइलस्टोन होती है उनकी इंपॉर्टेंस यह है कि उन दिनों में हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं यानी कि स्टॉक टेकिंग का वक्त आता है जब स्टॉक टेकिंग करते हैं तो चूंकि आपके साथ बातें कर रहा हूं तो जरूरत यह पड़ती है कि आपको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दू आठ दिसंबर मेरी बड़ी बेटी का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि उसका जन्म बनारस में हुआ और वो भी कबीर चौरा अस्पताल में कबीर चौरा अस्पताल मतलब हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय अस्पताल तो हमारे पिताजी ने क्या किया मतलब उस वक्त तो मैं अपने माता पिता के साथ ही रह रहा था तो उन्होंने क्या किया कि अस्पताल में जाकर पहले वहाँ का प्राइवेट वार्ड देखा क्योंकि जब पत्नी को भर्ती कराना था तो उसके कुछ दिन पहले डॉक्टर मतलब वहाँ डॉक्टरों से चर्चा होती रहती थी यहाँ पर थोड़ा सॉरी एक छोटा बैकग्राउंड ये बता दू कि मेरी माता जी भी एक पैरामेडिकल स्टाफ में काम करती थी मतलब वो परिवार नियोजन विभाग एक्सटेंशन एजुकेटर थी परिवार नियोजन विभाग में और हमारी एक मौसी जी थी वो भी इसी तरह के विभाग में काम करती थी तो इस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट अस्पतालों और डॉक्टरों से हम लोग का बहुत अच्छा परिचय था और उसके साथ में बात ये थी कि वहाँ पर एक बहुत उच्च अधिकारी थे चिकित्सा विभाग के वो हमारे घरेलू मित्र थे हमारे मतलब पिताजी के घरेलू मित्र थे तो साहब इस नाते से हमको ये तो आश्वासन हो ही गया था कि सरकारी अस्पताल में हम लोगों को कमरा मिल जाएगा और साहब वो कमरा ऑब्वियसली बता दिया गया उन्होंने कहा कि साहब ये प्राइवेट वार्ड्स हैं तो आपको मैं बताऊं साहब वो प्राइवेट वार्ड्स जो हैं वो कोई नए बने हुए वार्ड्स नहीं थे वो पुराने जमाने के कमरे जिनकी ऊंची ऊंची छतें मोटी मोटी दीवारें और एक प्राइवेट वार्ड के साथ में एक आंगन और एक छोटा रसोई जैसी जगह जो आंगन में बनी हुई थी वार्ड के साथ में लगा हुआ बाथरूम वगैरह और वो वार्ड इतना बड़ा कि अगर मैं आपसे बताऊं तो उसका शायद साढ़े पांच सौ या छह सौ स्क्वायर फुट यानी आज की भाषा में अगर बात करूं तो उतना बड़ा वो कमरा था तो साहब हम लोग आठ दिसंबर को वहां पर भर्ती होने के लिए लाने की बात थी मतलब हमको उस वक्त आठ दिसंबर नहीं मालूम था मगर यह हुआ कि दिसंबर में ही आना है शुरुआत में डॉक्टर ने जो भी अपना तारीख दी हो तो साहब पिताजी ने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पर अपने कुछ रसूख का इस्तेमाल करके और उस कमरे को पुताई करवाई पुताई मतलब पेंटिंग करवाई वहां पर जो बेड वगैरह था वो नया बेड लगवा दिया नया मतलब नया बेड नहीं था मगर एक कोई बेहतर क्वालिटी का बेड दूसरे किसी वार्ड से उठाकर वहां लगवाया गया कुछ कुर्सियां रखवा दी गई और साहब कालांतर में 8 दिसंबर की सुबह हम लोग अस्पताल पहुंचे और मेरी पुत्री का जन्म हुआ उसके बाद चूंकि जन्म जो था वो सीजेरियन सेक्शन से हुआ था तो मैं जबकि बात आपसे बता रहा हूं उस समय में सेक्शन में जो एनेस्थीसिया दिया जाता था उसका होश आने में अगला दिन हो जाता था तो साहब वही हुआ और वो पत्नी हमारी वहां पर आ गई और चूंकि हमारे हमारे भी बहुत से मित्र थे और पिताजी तो बनारस में बहुत मानिंद व्यक्ति थे ही तो साहब वो वहां पर बहुत से लोग मिलने जुलने वाले आए चूंकि बहुत से लोग आ रहे थे तो साहब कुछ मिठाइयों वगैरह का भी इंतज़ाम हुआ और हमारे घर में चूंकि बहुत दिनों के बाद मतलब मेरे छोटे भाई के जन्म के बाद ये पहला बच्चा था जो घर में आया तो साहब बहुत ही खुशी का माहौल और मिठाइयाँ और ये सब शुरू हुआ घर से एक काम करने वाली हमारी काकी थी वो भी आ गईं और कुछ बर्तन आ गए चौके में चाय बननी शुरू हुई आप विश्वास करिए कि पत्नी तो बेचारी बिस्तर पर थी और शायद एक दिन के बाद उनको होश आया और फिर 48 घंटे के बाद उनको खड़े होने का या चलने का परमिशन मिला मगर वो इलाका यानी कि कमरा नंबर 12 एक उत्सव का सा माहौल वहां पर था हर वक्त 8-10 लोग बरामदे में और बाहर बैठे हुए धूप में चाय बनती रहती थी क्योंकि कबीर चौरा था तो वहां पर समोसे और मिठाइयों का दौर चलता रहता था खाना आता रहता था खाना चलता रहता था इस प्रकार से वो 8 दिसंबर जो पहला वर्ष था वो हम लोगों ने इस तरह से मनाया उसके बाद हमारे एक पुत्र साहब ने जन्म लिया और इतफाक की बात यह कि वो पांच दिसंबर को उनका जन्म हुआ उसी कमरे में उसी तरह के इंतजाम में मगर वो भाई साहब हम लोग के साथ रहना उन्होंने पसंद नहीं किया और चार घंटे के बाद दुनिया छोड़कर ही चले गए ठीक है भाई चलिए वो चले गए और एक दो दिन के बाद हम लोग भी उस कमरे से वापस निकल आए अब हुआ ये कि पांच दिसंबर को ही मगर अब की बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल में यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हमारी छोटी पुत्री जी ने जन्म लिया और साहब हुआ तो ये भी सिजेरियन सेक्शन ही मगर वहां पर थोड़ा शायद टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो गई थी या शायद अस्पताल का अंतर था जो भी कहें वहां उन्होंने शाम को खड़ा कर दिया और अगले दिन टहलने की परमिशन दे दी और चौथे दिन या पांचवें दिन अस्पताल से विदा भी कर दिया तो इस प्रकार से एक बेटी का जन्म पांच दिसंबर एक बेटी का जन्म आठ दिसंबर अब साहब बात आती है बर्थडे की तो साहब जैसे जैसे बच्चों का होता है पहला बर्थडे दूसरा बर्थडे ऐसे तो तो पहली बार जब दोनों बच्चों का बर्थडे मनाना हुआ यानि कि बड़ी वाली वाली का का को को और छोटी वाली का को, तो हम लोगों ने डेफिनेटली शायद अलग अलग पार्टियां की उसके अगली बार शायद यह हुआ कि बड़ी वाली को तो समझ आता है कि बर्थडे क्या है छोटी वाली को तो तारीख में क्या है तो चलो आठ को ही मना लेते हैं और आठ को ही दोनों का बर्थडे मना लिया गया मगर कुछ एक दो साल के बाद यह हुआ कि भाई दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट बर्थडे मनना चाहिए चाहे भले ही आप जैसे भी करिए मगर करना दोनों का अलग अलग है अब यहां पर मैं मेरी पत्नी कुछ डेफिनेटली थोड़ी देर बाद बात करेंगे इस बारे में मगर मैं आपको यह बताऊं कि बर्थडे मनाना खर्चा तो डेफिनेटली होता है मगर एक बड़ा अच्छा अनुभव होता है किसी भी पिता के लिए अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाना एक बहुत ही सुंदर अनुभव है और जो भी बेटियों के पिता हैं वो इस बात को एहसास कर सकते हैं और जिन्होंने इस बात का एहसास अभी तक नहीं किया है मैं उनको बता दूं कि मैं एक पुराना पिता होने के नाते उनसे कह सकता हूँ कि भैया हर बर्थडे को यादगार बना लूँ और हर बर्थडे में ऐसा ध्यान रखना कि तुमको याद रहे कि हर बर्थडे किस तरह से मनाया गया था यह ना हो कि आप भूल जाएं कि दसवें बर्थडे में क्या हुआ था और ग्यारहवें में क्या नहीं हुआ था जैसे मैं भूल गया हूं हां मुझे कुछ कुछ घटनाएं जरूर याद है जैसे कि मुझको एक घटना याद है कि जब हम लोगों ने बच्चों के बर्थडे में हम लोग के घर में शायद नया नया आया था तो हम लोग टॉम एंड जेरी का कैसेट खरीद कर ले आए या किराए पर ले आए होंगे और उसको हमने लगा दिया बच्चे आए पार्टी में और पार्टी में बच्चों को वो हम लोग बनारस में रहते थे उस टाइम पर और बनारस में हमारी कॉलोनी में काफी बच्चे थे इन दोनों बेटियों के उम्र के बच्चे आ गए टॉम एंड जेरी का कार्टून लगा दिया गया और साहब उसके बाद पार्टी शुरू हुई तो अब सारे बच्चों को आप चाहे जो खिला दीजिए यानी कि पार्टी में आप जो मर्जी खिलाइए क्योंकि उनकी नजरें अपनी प्लेट पर थी ही नहीं उनकी नजरें सिर्फ टॉम एंड जेरी पर थी साहब हमारे यहां तो समस्या ये भी थी ना कि भैया बच्चों के बाद बड़ों का भी तो पार्टी होनी है साहब बड़े आ गए मगर बच्चे तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं तो बच्चों के हटने का तो चांस नहीं और बड़ों के पास बैठने की जगह नहीं खैर साहब किसी तरह से निपटारा गया इसी तरह से एक और बर्थडे याद आती है मुझको जिस बर्थडे में कुछ हुआ यूं था कि मुझे हम लोग उस समय नैनीताल में थे और मुझे लगता है कि उस बर्थडे में मुझको शायद कहीं बाहर जाना पड़ा था और कैसे मैं अपने शायद दिल पर पत्थर रखकर गया हूंगा मैं आज तो यही सोच सकता हूं मगर गया था और यहां पर घर में कुछ शायद कमी भी थी हम लोगों ने कुछ इंतजाम किए थे मगर वो इंतजाम काफी नहीं थे ऐसा कुछ था तो वो भी एक बर्थडे मनाई गई अब मुझको एक और बर्थडे याद आती है जहां पर कि हम लोगों ने ये तय किया कि भाई एक बच्चे की बर्थडे में पार्टी होगी और एक बच्चे की बर्थडे में कहीं बाहर जाया जाएगा भाई ये भी एक मुश्किल समस्या थी अब मुझे ये तो इस वक्त याद नहीं है कि किसकी बर्थडे में क्या हुआ था मगर दोनों को आ, संतोष तो शायद नहीं ही हुआ था अभी तो मैं कह नहीं सकता कि अभी इसमें इसकी एग्जैक्ट पिक्चर तो मेरे दिमाग में नहीं है मगर यह बात सही है कि आ, ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि भैया हर एक की बर्थडे अपने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो अगर जो आप वो एक की बर्थडे मनाते हैं और दूसरे की नहीं मनाते हैं ना देखिए बर्थडे मनाना क्या है मनाने में बात सीधी सी ये है कि भैया आज बर्थडे है आज बर्थडे होगी या कल बर्थडे होगी या कल थी बर्थडे ऐसा करके कहते रहिए ना उसको हाइप बिल्डअप करना पड़ता है तो साहब हम लोग हाइप बिल्डअप करते थे मेरी पत्नी इसमें बड़ी माहिर है वो तो अक्सर वो एक महीने पहले से याद कराना शुरू कर देती है तो खैर अब साहब ये तो बर्थडे की कहानियां धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हर बार आप बच्चों के पास नहीं रह पाते पहले अपनी मसरूफियतों की वजह से हम बर्थडे मिस कर जाते थे कभी ऑफिस से देर से आते थे कभी कहीं बाहर जाना पड़ता था कभी किसी काम में फंसे होते थे कभी कोई दिन खराब जाता था तो उस दिन आप शायद बर्थडे में उतने खुश नहीं हो पाते थे मगर धीरे धीरे करके ऐसा वक्त आ गया कि जब बच्चे अपनी बर्थडे के दिन घर पर नहीं थे और आप उनकी बर्थडे अकेले मना रहे थे यहां पर आपको एक बात बताऊं खास बात क्या होती है कि जैसे कि आप भी जानते हैं लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई आज बर्थडे है आज एनिवर्सरी है क्या कर रहे हो तो सवाल यह है कि आप क्या करते हैं भाई आप कुछ अच्छा बनाते हैं कुछ अच्छा खाते हैं कुछ दो चार लोगों को बुला लेते हैं निमंत्रित करते हैं हंसी मजाक खेल तमाशा इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो अब सवाल ये उठता है कि जब आपने यह सब किया और जिसकी बर्थडे है वही नहीं है जो कि एक वास्तविकता है और मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह के दिन आ ही जाते हैं कि जिन बच्चों का जन्मदिन मनाने में उनकी प्लानिंग करने में उसके खर्चे करने में उसके बारे में सोचते रहने में आप इतना वक्त इतनी एनर्जी सब कुछ लगाते हैं सडनली आपको पता चलता है कि अरे आज तो पांच दिसंबर है मगर आज तो बच्चा है नहीं कहीं और है बाहर है क्योंकि अब धीरे धीरे करके ऐसा वक्त आ जाता है जबकि उसको उस दिन किसी काम से बाहर जाना पड़ता है या बाहर होता है और फिर हाँ यहां पर एक बात और भी बताऊं ऐसा भी वक्त आता है जबकि बच्चा अपनी बर्थडे आपके साथ नहीं किसी और के साथ या ही और लोगों के साथ मनाना चाहता है कॉलेज में, में, में स्कूल स्कूल तो खैर बच्चों का उस दिन होता है कि साहब टॉफी बांटना है मगर कॉलेज में पार्टी हो जाएगी तो जब पार्टी होगी तो वो शाम को तो पार्टी चलेगी आपके पास आपके यहां नहीं होगी पार्टी क्योंकि अब पार्टियां घर में नहीं होती है बच्चों की तो वो कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब तो मैं ये अपने अनुभव से नहीं बता रहा हूं ये मैं जनरल बात कर रहा हूं साहब हम लोग के एक साथ पे ऐसे ही हुआ एम्प्टी नेस्टर्स मार्केटिंग का टर्म है एम्प्टी नेस्टर्स आप तो समझ ही गए होंगे बच्चे चले गए और आप दो व्यक्ति घर में रह गए जन्मदिन आया तो अब सवाल यह है कि आपके पास क्या है करने के लिए तो अब करें तो क्या करें भाई बच्चों को जन्मदिन की शुभकामना दे दी आपने शायद दिन में दो तीन बार फोन कर दिया पूछ लिया कि भाई कैसे हो क्या हो क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें मगर आप क्या करेंगे आपके पास करने के लिए है क्या तो साहब आपको मैं बताता हूं हम क्या करते हैं हम तो भाई उस दिन कुछ ऐसी चीज हमारी पत्नी बनाती हैं जो कि बच्चों को पसंद हो और हम अपने आसपास में जिन बच्चों को भी जानते हैं उन्हें बुला लेते हैं और उनको वो पार्टी हो जाती है अभी पिछले कुछ वर्षों से हम हैदराबाद में रह रहे हैं तो ये एक ऑलमोस्ट अलिखित सा नियम हो गया है कि जब इस तरह के कोई भी जन्मदिन आते हैं यानी बच्चों का जन्मदिन है और कोई भी ऐसे जन्मदिन आते हैं जिन दिनों की वो व्यक्ति नहीं है हमारे पास या पार्टी हमको करनी है या हम करना चाहते हैं या हम उसकी कुछ खुशी को बांटना चाहते हैं तो उस दिन क्या करते हैं कि उस दिन कुछ विशेष बनाकर हमारे फ्लोर पे छह घर है तो पांच घरों में वो पहुंचा दिया जाता है और बच्चे अगर हैं तो उनको बुलाकर वो खाना खिलाया जाता है होता क्या है कि इसमें और तो कुछ नहीं है बात सिर्फ यह है कि आप बच्चों के जन्मदिन की बातें कर लेते हैं और साहब मुझे तो यह लगता है कि भाई ये जो बातें करनी होती है ना इसमें हम लोग उन मोमेंट्स को रीलिव करते हैं मुझे यह लगता है कि मोमेंट्स को रीलिव करना एक अपने आप में बहुत बढ़िया अनुभव है देखिए साहब मेरे हिसाब से मैं थोड़ा साइंस फिक्शन का ज्यादा फैन हूं ना मेरे हिसाब से हम लोग एक ऐसे टाइमलाइन में रह रहे हैं जहां पर के टाइम जो है वो लीनियर चलता जा रहा है मगर हम चाहते यह है कि टाइम सर्कुलर होता क्यों सर्कुलर होता ताकि हम कूद के उस पल पे पहुंच सकते जो पल हमको उस वक्त याद आ रहा है अब देखिए साहब यहां पर बात क्या है कि वो पल याद आ रहा है और हम वहीं जाना चाहते हैं मगर हम जिस पल में जाना चाहते हैं ना अगर हम वास्तव में वहां पहुंच जाएं तो उस पल की परेशानियां भी हमारे सामने आ जाएंगी तो इसलिए अच्छा है कि टाइम सर्कुलर नहीं है क्यों क्योंकि हमको अब जब हम उसको याद करते हैं ना जब हम उस पल को रीलिव करते हैं अपनी मेमोरीज में अपनी यादों में तो हम करते यह है कि हम अच्छी बातें याद करते हम उस क्षण की परेशानियों को याद नहीं करते या हम उस दिन की परेशानियों को या अगर परेशानियां याद भी आती है ना तो इमीडिएटली उनका सॉल्यूशन हमको उसके साथ ही नजर आ जाता है कि कैसे हमने उसको निपटाया था कैसे उसको सलटाया गया था तो ये देखिए आप निपटाया और सल्टाया शब्द पे हंसी मत क्योंकि देखिए हर समस्या जो है ना उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ लिया जाता है उस मोमेंट पर लगता है कि यह समस्या बहुत बड़ी है मगर जब समस्या निकल जाती है तो आपको लगता है कि यार बड़ी आसानी से सुलझ गई तो इसी को सलटाना मतलब आपने सुलझा लिया उस समस्या को तो मैं आज बैठे बैठे अब चूंकि ये जन्मदिन आ गया है तो आज इतफाक की बात यह है कि आज पांच दिसंबर को छोटी बेटी का जन्मदिन है और आज वो मुझसे पंद्रह हजार किलोमीटर दूर है मगर ये दूरी जो है ना ये फिजिकल दूरी है क्योंकि फिजिकल दूरी रही है चाहे क्योंकि फिजिकल दूरी सच बताएं आपसे कि अगर वो एक हाथ से ज्यादा की दूरी है तो चाहे दो हाथ की दूरी हो और चाहे तो पंद्रह हजार किलोमीटर की दूरी हो वो बराबर है क्योंकि अगर आप उसको मिल नहीं सकते उसको गले नहीं लगा सकते उसको प्यार नहीं कर सकते तो तो फिर दूरी कितनी भी हो क्योंकि अगर आमने सामने देखने की बात है तब तो भैया आजकल व्हाट्सऐप और इस तरह की कितनी सुविधाएं अवेलेबल हैं, और वो तो मतलब आप देख तो कहीं भी सकते हैं, मगर वो सामने होना हाथ पकड़कर हैप्पी बर्थडे कहना वो एक अलग सुख है जो कि आज डेफिनेटली मुझे नहीं मिलेगा मगर हा खुशी की बात यह है कि इस बार 50 परसेंट का डिस्काउंट है यानी कि 8 दिसंबर को जो बड़ी बेटी की बर्थडे है वो मेरे साथ है तो साहब मैं डेफिनेटली उसको तो हाथ पकड़ के हैप्पी बर्थडे बोल ही दूंगा ना गले भी लगाऊंगा प्यार भी करूंगा और आप लोगों की तरफ से भी मैं उसको हैप्पी बर्थडे व्यक्तिगत रूप से कहूँगा मगर ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम आते हैं तो यहां पर साहब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा देखिए आज तो इत्तेफाक से आपके साथ इतनी बात कर रहा हूं मैं नॉर्मली ज्यादा बात कर नहीं पाता हूं इन सब मसलों पर तो चूंकि बात नहीं कर पाता हूं तो मैं अब जो मेरे दिल में है वो कह भी नहीं पाता नहीं कह पाता हूं तो दिल की बात दिल में ही रह जाती है मगर आज मैं आपके साथ में ये बात साझा कर रहा हूं कि भैया अगर आपको सचमुच में बच्चे को हैप्पी बर्थडे कहना है चाहे भले ही आपके दो बच्चे हों चार बच्चे हों तीन हों जो भी हों उनको हर बार हैप्पी बर्थडे कहिए है और उस दिन को खास बनाकर रखिए वो खास दिन हम उनके लिए जितना खास होता है हमारे लिए उससे ज्यादा खास होता है क्योंकि ऐसे मौके बहुत लिमिटेड होंगे जबकि आप और हम मैं मतलब आप और वो बच्चा सचमुच में फिजिकली आसपास हो बहुत लंबा समय गुजरेगा जबकि आप दोनों साथ नहीं होंगे जैसे कि हमारा गुजर रहा है तो साहब हैप्पी बर्थडे कहते हुए आज का एपिसोड यहीं बंद कर रहा हूं और आपने मेरी बात सुनी और मैं आपसे अपने दिल की बात कह पाया शायद थोड़ा अस्पष्ट ही रहा होगा क्योंकि आज मैं कोई भी थीम मतलब कोई ऐसी कहानी लेकर के आपके पास नहीं आया हूं आज सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालने के लिए आपके पास बात करने के लिए आया हूं आपका आभारी हूं कि आपने अपना समय दिया अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार तुम हजारों साल साल की दू पचास हजार ओ आओ आहा, आहा, आहा, आहा, आहा वहा शाम हो चाहे यहा यूं ही हूँ हमेशमा सुन के तुम्हारी बातें प्यार लिए लिए यूं ही चमकी तुम्हारी रात हा नूर जब तक बाकी है सितारों में तुम जियो हजारों साल साल के दिनों पचास हजार तुम तुम तुम जियो हज़ारों साल साल के दिनों पचास हजार